नारायण नारायण आज का विषय है ऐसा नियम करो जिससे आत्मा राम जुड़ जाएंगे हम ऐसा नियम करें जिससे आत्मा राम हमसे जुड़ जाएंगे जिससे निश्चित राम कृपा होगी ऐसा शाश्वत नियम हम करें जिससे रघुनंदन संतुष्ट हो ऐसा व्रत वाचा और मन से करना चाहिए रघुवीर को संतोष हो ऐसे कर्तव्य में हम शरीर से कर्म करते रहें सती के लिए पति ही देवता होता है उसे कोई दूसरा दैवत नहीं होता पति के गुण दोष वह न देखे अपना कर्तव्य मात्र करे पतिव्रता धर्म बहुत श्रेष्ठ है उस धर्म को महामुनि भी वंदन करते हैं पति की आज्ञा प्रमाण मानना ही साध्वी का लक्षण है उसका बोलना दोषपूर्ण ना हो ऐसा बोलना परमात्मा को पसंद नहीं आता भगवान की कृपा से ही संतान और संपत्ति की प्राप्ति होती है इनका हमें रक्षण करना चाहिए लेकिन इनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जो जो पति को प्रिय हो सती को वही अपना धर्म मानना चाहिए अंतकरण और मन से नाम स्मरण करें जिससे जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा चित्त में हमेशा संतोष रखना चाहिए लेकिन भगवान के अनुसंधान में कभी खंड नहीं होने दो गृहस्थी में शरीर रत् रखो लेकिन मन में रघुनाथ हो गृहस्थी जागृत रह कर करें लेकिन मन रघुनाथ के प्रति लगा हो उसका दाता भगवान स्वयं होंगे इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए पवित्र अंतकरण शुद्ध आचरण मुख से नाम स्मरण और भगवान के अस्तित्व का भाव होगा तो विश्वास करो कि भगवान की उस पर कृपा अवश्य होगी ऐसा अनुभव जरूर आएगा सती पति को राम रूप समझकर वंदन करें उसकी इच्छा आशा को जानकर सती व्यवहार करें। उसी में उसका हित है जिसके घर ऐसा नियम है उसके घर स्वयं श्री राम आगमन करेंगे जो अतिथि आएगा उसे अन्न दान करें विन्मुख कभी न भेजें सभी बातों का कर्ता प्रभु राम है तो त्रुटि नहीं रहेगी उसमें निचता का भाव नहीं होगा सभी का निर्माता एक ही है इस सत्य को हमेशा दृढ़ रखना चाहिए मन में भय न रखें सिवाय राम के संसार में कुछ नहीं है यही एक समाधान मन में हमेशा हो जो भी कुछ घटता वह राम की इच्छा से ही घटता है यह भाव निरंतर मन में रखें प्रभु को साक्षी रखकर गृहस्थी करें और अंतकरण से नाम स्मरण भजन करें हमारे जीवन में जो भी घटता है उसका कारण प्रारब्ध है शास्त्र ऐसा कहते हैं लेकिन हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते इसका कर्ता रघुपति है यह भी समझ में नहीं आता हम निर्धार करें कि मुख से हमेशा नाम स्मरण करें और हृदय में भगवान का प्रेम रखेंगे इसके अलावा दूसरा कोई विचार ही मन में नहीं आने दें चातुर्मास्य में इसका प्रारंभ करें और उसका अखंड पालन करें एक नियम बताता हूँ उसे करके देखो खाते पीते या कोई काम करते समय बन सके उतना नाम स्मरण करो परमात्मा इस नियम को पूरा करेंगे सबके साथ भगवान को जोड़ें यही सबको मेरा आशीर्वाद है नारायण नारायण